नमस्कार संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और संगीत की दुनिया में हमने पिछले एपिसोड में विलंबित स्वर के बारे में जानकारी हासिल किया था बड़ा खयाल के बारे में और इसका विस्तार किस तरह से करना है वो हम आज देखेंगे उसका सरगम क्या है सरगम और उसको किस तरह से हम लोग बढ़ा सकते हैं विस्तार क्या हो सकता है वो सारी बातें आज के शो में हम सुनेंगे पिछले एपिसोड में हमने तान और अंतरा किया था जिसके बारे में आपने काफ़ी समझा भी जाना भी और सीखा भी और उसी चीज़ को आज पूरा करेंगे हम लोग विलंबित स्वर जिसको कहेंगे बड़ा ख्याल जिसको कहेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा भक्ति गीत बने हुए हैं जिसके बारे में आपको हमने पिछले एपिसोड में ही बताया था तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ बीके शामली जी हैं आइए उनका स्वागत करते हैं और सुनते हैं बड़ा ख्याल का सरगम नमस्कार पिछले एपिसोड में हमने बड़ा ख्याल के बारे में हमने चर्चा किया है कि बड़ा ख्याल एक्चुअली किया है क्योंकि छोटा ख्याल जब प्रेजेंट करते हैं उसके साथ अगर बड़ा ख्याल भी प्रेजेंट करेंगे तो संपूर्ण बन जाएंगे कोई कुछ संपूर्णता भी चाहिए ना तो जब प्रेजेंट करेंगे जो अभी नई विद्यार्थी है नई शिक्षार्थी है वो शायद नहीं समझ पाएंगे लेकिन जितने सारे आहिस्ता और भी सीखेंगे गुरु के पास जाएंगे सीखेंगे और कुछ तब उसको समझ आएंगे कि बड़ा ख्याल की ज़रूरत क्यों है इसका इम्पोर्टेंस ही क्यों है लेकिन इतना कम समय में नहीं सीख पाएंगे तब भी मैं सोचती हूँ अगर गुरु के पास जाए रियाज करे गुरु की बात सुने गुरु कैसे कैसे करती है गुरु के पास थोड़ा ध्यान देके क्योंकि ये जो विद्या है ये गुरु मुख्य विद्या है ये बिना गुरु बिना कैसे गुण गाओ जैसे एवन की एक बंदिश भी है गुरु वन कैसे गुनगाओ तो गुरु छोड़कर ये संगीत संपूर्ण नहीं होता है जी जी। अगर कैसे सुनेंगे या कुछ किसी के पास सुनेंगे ऐसे कभी नहीं होता है गुरु के पास तो जाके थोड़ा ये तो शिक्षा लेना ही चाहिए जानकारी लेना चाहिए क्या क्या है कौन सा स्वर कैसे करना है कैसे चलन है सब कुछ सीखना है तो हम पिछले एपिसोड में विनमित ख्याल के बारे में बताया कि सबसे उसके खूबसूरती है विस्तार पहले तो आलाफ है थोड़ा आलाप करके उसको स्थाई करेंगे उसके साथ बिस्तर कैसे करना है बोल के साथ कैसे करना है छोटा मैं इतना कम समय में नहीं दिखा सकती हूँ लेकिन वो जो विद्यार्थी अभी सीखेंगे वो भी नहीं ले सकते हैं जितना हो सका सहज रीति से मैं सिखाऊंगी कोशिश करूंगी। नहीं। नहीं। तो दिखाती हूँ पहले आपको बताया कि ये एक तल के ऊपर निबद्ध है एक साल की बारह मात्रा होता है बारा मात्रा का अगर ये फोर इंटू ट्वेल्व करेंगे तो फोर्टी एट अड़तालीस होगा कोई कोई गुड़ियों ने क्या करते बारह मात्रा में भी ये जो बड़ा खाल बारा मात्रा भी होता है छब्बीस मात्रा में भी, भी होता है लेकिन मैंने सोचा कि अड़तालीस मात्रा में जितना मजा है उतना बड़ा मात्रा में या छब्बीस मात्रा में नहीं है।, नहीं, है। नहीं है और जो शिक्षक शिक थे वो सीख भी नहीं पाएंगे इतना जल्दी लेकिन अड़चलीस मात्रा में थोड़ा लंबा है ना इसलिए वो जान सकते हैं कि कर सकते हैं कैसे होता है हम्म हम्म तो हमने इसलिए तो मुकरा होता है तो चार मात्रा में आपको पहले बताया कि सोम की पहले चार मात्रा से मुख होता है आपको पहले जानकारी दे दिया तो थोड़ा स्टार्ट करती हूँ a uh -huh. हे रे ने जो स्थाई किया है हमने एक बिस्तर भी किया है बिस्तर क्या किया हमने तरह तो गिनती करके बताया लेकिन ख्याल में ना इतना गिनती भी नहीं होता इतना ये रख करके ये थोड़ा कंठस्थ करके कोई नहीं आते हैं जो करते हैं गुरु भी करते हैं कि अपना मन से करना है कि जब ही एक ही उसको रखना है जो विद्यार्थी सीख रहे हैं उसको ब्रेन में रखना है कि मेरे को वो जो मुकरा चार मात्रा करना है हर सोम आपको चार मात्रा के बाद ही आएंगे तो ये अगर जानकारी ले ले एकदम सटीक भावे तबलिया के पास जाके जानकारी लेते हैं तबलिया कैसे तबला बजाते हैं उसके साथ करते हैं संगीत के साथ करते हैं तब उसको जानकारी बहुत अच्छा आएगी क्योंकि ये जो बड़ा ख्याल ताल बिना नहीं होगा तबलिया चाहिए चाहिए मस्ट क्योंकि तबलिया छोड़कर ये कभी नहीं हो सकता ले क्योंकि ये तो सोलह मात्रा नहीं है चलो सोलह मात्रा में चार चार चार चार करके या बारह मात्रा नहीं है आठ मात्रा नहीं है छः मात्रा नहीं है ये अड़चालीस मात्रा है इसको थोड़ा जानकारी तबला के साथ रिवज करना चाहिए इसलिए ये जो मुखरा भी करती हूँ मीरा हा ये जो करती हो कभी मेरा मभी कभी कभी हम कर सकते बिस्तर कर करेंगे उसके साथ कभी भी ये जो मुँह खाली नीपा नीध निे खाली यही है बाकी ऐसे नहीं है कि इसके ऊपर ही करना है मेरा मनवा मेरा मनवा हम हाँ जैसे करें लेकिन वो आपको जो स्वर जो है उसको एकदम ग्रामेटिकली वही स्वर चाहिए लेकिन आपको चार मात्रा में मूह आप जैसे जैसे करें कोई कोई करते हैं कि वही मेरा जो है मेरा मनवा मन जो है वो आठ मात्रा में भी कर सकते हैं मे रैने बा हम ए भी कर सकते हैं ये जो बड़ा ख्याल में इतना फ्रीडम है जब वो सीखेंगे इतना मज़ा उसमें बहुत खूबसूरती भी है मज़ा भी है वही हम दिखाते हैं कैसे करना है मेरा मे My love, my love. ba किस तरह भी भी हम कर कर कर सकते आज को उसके साथ भी कर सकते है। हुँ हुँ। कि कर सकते हैं, हैं। हैं उसके साथ चलिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने बताया बताया कि कि से विस्तार और सबसे बात अगर विलंबित सर को बड़ा ख्याल को सीखना हो तो तबले का सहारा मस्ट है तो अगर आप तबले का सहारा लेते हैं तो इस चीज को सही ढंग से सही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ में आ जाएगा की चार के बाद पांचवा जो है आपको सोम लगता है तो ये एक थोड़ा सा इसमें जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तबला भी लेके तो आपको जो है ज़्यादा जानकारी मिलेगा और एक अभ्यास हो जाएगा और सही प्रैक्टिस जो है आपकी शुरू हो जाएगी तो इस चीज़ को बड़ा ख्याल को सीखने के लिए तबले का ज्ञान तबले का जो ताल है उसके बारे में जानकारी और थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें ज़रूरत है आपकी तो इस चीज़ों को जानने के बाद इसको प्रैक्टिस में आप जब लाएँगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर चार मात्रा के बाद सोम कैसे लगता है या बारह इंटू अपन करते हैं तो अड़तालीस मात्रा का जो बड़ा ख्याल है उसकी प्रैक्टिस आप जब करेंगे फिर बाद में आप खेल सकते हैं शुरुआत में आपको एकदम बारह से ये खेल है बारह इंटू चार करेंगे तो अड़तालीस मात्रा हो जाता है अड़तालीस मात्रा थोड़ा लंबा लगता है लेकिन शुरुआती तौर पे आपको प्रैक्टिस इसी चीज के लिए करना पड़ेगा और एक बार इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी तो फिर आप बारह मात्रा फिर छब्बीस मात्रा जो बोल रहे थे वो सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं तो बेसिक जो आइडिया है वो यही है कि आपको तबले के साथ बड़ा विस्तार का प्रैक्टिस करना है और आराम से करिए जितना आप अच्छी तरह से समझ के करते हैं तो उतना ही ज़्यादा ज्ञान आपके पास आ जाता है उतना ही मास्टरी आपके पास हो जाती है तो चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक इसके बाद फिर से हम लोग सरगम सुनेंगे बड़ा ख्याल का कैसे होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे बी के जी से और गीत सुनते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्क कर रहो संगीत की दुनिया नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे तुम आशा विश्वास हमारे बहुत ही प्यारा सा गीत लता जी की आवाज़ में चलिए आगे बढ़ते हुए जैसे कि हम लोग बड़ा ख्याल के बारे में बात कर रहे हैं विलंबित सुर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें सरगम किस तरह से आपको करना है एक तो सबसे पहली बात आपको इसका प्रैक्टिस तबले के साथ अगर करते हैं तो अच्छा है तो उसको ध्यान में रखिए तबला का आप इस्तेमाल कीजिए जिनके पास है उनके पास जाके आधा घंटा जरूर प्रैक्टिस कीजिए तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी तो आइए अभी आगे बढ़ते हुए फिर से बीके शामली जी से सुनेंगे सरगम कैसे आपको पता है कि बड़ा ख्याल जो है इसमें इतना फ्रीडम है आप इसमें दो मात्रा तीन मात्रा चार मात्रा पांच मात्रा छह मात्रा आठ मात्रा दस मात्रा तान, हाँ। तान कर सकती हूँ जो बड़े बड़े गुरु हैं वो करते हैं ऐसे लेकिन जो नए विद्यार्थी है वो तो नहीं इतना नहीं, नहीं। समझ पाएंगे मैं दो मात्रा दो कैसे एक मात्रा में दो दो एक दो करके वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे करेंगे दो गुण तीन गुण दो गुण और चार गुण दिखाएंगे क्योंकि वो अभी जो नए नए हैं वो भी इतना जल्दी नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसको गुरु के पास जाना है शिक्षा लेना है तो ये दिखाती हूँ कैसे म My darling. बा a mane ba mera umanna badali lo re निरे गा नीर सानी धापा मध निरे गेश नीरगा प प म गारे निरेशा सानी दा मानी दा पा म निगार निशा पामगर निरेगार निरेशा पामगर निरेगार निरेशा मना मनवा धपा माधप निर गे निशा निरगारे निर साधन सा गे सा नीरे मा पाधा मा गा मा पाघ रे सा नीरे रेगा निधाम सरी धापा माधपा माघ रे निर घरेसा मेरा आमनवा Garre sa, ni le sa, ni da pa ma da pa ma garre ni le garre ni le sa, ni da pa ma da ni sa le ga. गागरे गाघारे साे घा मा पाधा घा माधा निधा माघा मा पाधा निे घाधा माघ रे निे घरे निरसा सनी धा माधा माघ रे निे घरे निरसा सी धाधा निजा गाघार रे साे घा पाधा पाघारे निे घरे नि गे जा निरजा निधा माधा माघ रे निे घर निरसा निरे घरे रेसा निर घर निरसा मीरा हम आ <laughs> कर रहे थे दो गुण कर रहे थे चार गुण कर रहे थे बिस्तर भी अब आपने देखा कि हम दो गुण में भी बिस्तर की हैं ये पहले हम स्थाई को ऐसे कर लेंगे जब ये जो तन वगैरह सब हो जाएंगे उसके बाद हम अंतरा पकड़ेंगे अंतरा में भी थोड़ा बहुत अंतरा इतना ज़्यादा नहीं होता है जैसे मीरा बनवा आ करेंगे करेंगे करेंगे ये जो, जो इसको करेंगे. थोड़ा करेंगे, उसके बाद भी ऐसे होंगे एक, इसलिए हमने बोला कि पहले गुरु के पास जरूर है शिक्षण लेने के लिए क्योंकि गुरु भी दिखा सकते हैं कैसे उसको एक सुंदर सा ये जो प्रिंटेशन करना है एक गुलदस्ता हमको बनाना है कैसे कौन सा रंग कौन सा फूल कहाँ देना है कैसे पत्ता देना है क्या क्या है एक बड़ा से गुलदस्ता बनाना है उसके बाद हम करके आ जाएंगे मेरा बा इरी आली पिया बीना सखीरी आली पिया बीना कल नो है पल परीना दिन इरी आली पिया बीना सखीरी आली अभी हम क्या करेंगे बड़ा ख्याल के साथ ये छोटा ख्याल जोड़ देंगे जब छोटा ख्याल की जो स्थाय होगा हो जाएंगे अंतरा हो जाएंगे उसका तान वगैरह जितने सारे हो जाएंगे बोलतन होंगे बहुत सुंदर होंगे तब जागे एक पूर्णांग शास्त्रीय संगीत बनेंगे hmm. ये जो ख्याल के बारे में हम सुनते हैं एक्चुअली ख्याल यही है कि पहले विलंबित ख्याल उसके बाद द्रुत ख्याल तराना वगैरह होंगे उसके बाद संपूर्ण एक ख्याल शास्त्रीय संगीत बनेंगे <laughs> कोई राग के ऊपर चलिए बहुत अच्छी बात है आपने आज बड़ा ख्याल के बारे में बात किया विलंबी स्वर के बारे में बात किया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं संगीत प्रेमी जो संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें बड़ा ख्याल के बारे में जानकारी तो आ गया किस तरह से सरगम गाया जाता है तान अंतरा क्या होता है कैसे विस्तार आप कर सकते हैं दो मात्रा से फिर चार मात्रा चार से फिर आठ कैसे आप कर सकते हैं वो सारी जो बारकियाँ हैं आपको आज सीखने को मिला और आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको कैसे लग रहा है इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं वो अपनी दिल की बात हमें एस करके मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अपने नाम के साथ में संगीत की दुनिया लिखकर आप मैसेज कर सकते हैं और हमें अपने दिल की बात बता सकते हैं तो हम आपके एस के इंतज़ार में हैं कि आप हमें प्रतिक्रिया बताएंगे कि कैसे आपको ये कार्यक्रम लग रहा है आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं रेडियो को कैसे इस शो को सुनने के बाद मोबाइल में आप रिकॉर्ड करके सुनते हैं फिर बाद में कैसे विस्तार करते हैं वो सारी बातें हम जानना चाहते हैं आपसे तो आप अपने नाम के साथ में ज़रूर मैसेज करें हमें और हम आशा करते हैं कि आप संगीत के अंदर महारत हासिल करें और आपका संगीत का जो शास्त्रीय संगीत का जो ज्ञान है वो बड़े इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और बीके के शामली जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कराते रहो